एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक जन्म अठारह सो इक्यासी मृत्यु 1955 हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने अपनी खोज को एक परम सौभाग्य क्यों माना क्या एक महान वैज्ञानिक की खोज अच्छे भाग्य का परिणाम हो सकती है एलेग्जेंडर फ्लेमिंग ने आश्चर्यजनक दवा पेनिसलिन की अपनी खोज को अपने अच्छे भाग्य का परिणाम बताया लेकिन वो शायद डॉक्टर फ्लेमिंग की विनम्रता थी दुनिया के सबसे महान जीवन रक्षक रसायनों में से एक को खोजने और विकसित करने में शायद भाग्य से कुछ अधिक लगा होगा उसके लिए जिज्ञासा कल्पना और वर्षों के वैज्ञानिक शोध की जरूरत होगी अलेक्सेंडर फ्लेमिंग के पास वो तीनों ही चीजें थीं। उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और स्नातक करने के बाद वे मेडिकल स्कूल में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए उन्होंने उन्नीस में लंदन विश्वविद्यालय से मेडिकल डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की और चिकित्सा अनुसंधान में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया बैक्टीरिया के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी जीवाणु छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है पानी की एक बूंद में हजारों की संख्या में जीवाणु हो सकते हैं हालांकि कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर खतरनाक होते हैं डिप्थीरिया टाइफाइड बुखार न्यूमोनिया और तपेदिक जैसे रोग बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं ये छोटे सूक्ष्म जीवी हर जगह पाए जाते हैं जब हम हवा में सांस लेते हैं पीने के पानी में जो भोजन हम खाते हैं हमारी त्वचा पर और हमारे खून में भी आपके अपने शरीर में इस समय हजारों लाखों बैक्टीरिया होंगे लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि शरीर के पास उनसे आपकी रक्षा के कई तरीके होते हैं बैक्टीरिया से लड़ने में सबसे प्रभावी रक्त में पाई जाने वाली सफेद कोशिकाएं होती हैं। एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने कई वर्षों तक रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का अध्ययन किया उन्होंने लंदन के सेंट मेरी अस्पताल की प्रयोगशाला में काम किया जहाँ हर तरह की बीमारियों वाले मरीज आते थे इन रोगियों से वो लगभग हर प्रकार के जीवाणु प्राप्त कर सकते थे जिनका वो अध्ययन करना चाहते थे 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो उन्हें रॉयल आर्मी मेडिकल कोर में कप्तान के रूप में फ्रांस भेज दिया गया जब वो घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कठोर एंटीसेप्टिक्स कभी कभी उपचार कम और नुकसान ज्यादा करते थे यह सच है कि एंटीसेप्टिक्स रोग पैदा करने वाले कुछ जीवाणुओं को नष्ट करते थे लेकिन साथ में वे खून में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाओं को भी नष्ट करते थे जो संक्रमण के खिलाफ शरीर की सबसे अच्छी रक्षा कवच थी फ्लेमिंग ने खुद से वादा किया कि जब वो अपनी प्रयोगशाला में वापस जाएंगे तो वो बैक्टीरिया से लड़ने वाली एक ऐसी दवा की खोज करेंगे जो मानव ऊतक यानी कि टिश्यू के लिए इतनी हानिकारक नहीं होगी उन्नीस में उन्होंने एक उल्लेखनीय खोज की उन्होंने मानव आंसुओं में एक रसायन पाया जो कुछ बैक्टीरिया को घोल सकता था उन्होंने इस रसायन को लाइसो लाइसोजाइम और, और सफेद कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं से आपकी रक्षा करने के लिए लगातार काम करती रहती है माइक्रोस्कोप में से बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उन्हें जिलेटीन के छोटे डिश में विकसित करते थे इन जिलेटिन डिश को ढककर रखा जाता था ताकि कोई अन्य बैक्टीरिया अंदर न जा सके जैसे जैसे मूल बैक्टीरिया बढ़ते हैं वे और ऐसे बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे जो फोड़े और अन्य संक्रमण का कारण बनते थे उनकी प्रयोगशाला में सौ से अधिक जिलेटीन डिशे थी और हर दिन वे जिलेटिन में बढ़ रहे बैक्टीरिया की जाँच करने के लिए उनके ढक्कन उठाते थे फिर एक दिन एक भाग्यशाली दुर्घटना घटी उन्होंने देखा कि एक बर्तन में नीले हरे रंग की फफूंद उग रही थी शायद उस पर किसी का ध्यान नहीं गया हो शायद पिछली बार ढक्कन बंद करते समय वो फफूंद अंदर घुस गई हो जीवाणु विज्ञान प्रयोगशालाओं में ऐसा अक्सर होता है और तब वैज्ञानिक आमतौर पर कहते हैं ठीक है एक और प्रयास बर्बाद हुआ और फिर वैज्ञानिक उस नमूने को फेंक देते हैं लेकिन अलेक्सेंडर फ्लेमिंग कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे उनकी जिज्ञासा ने उसे बताया कि उन्हें उस नमूने की और बेहतर जांच करनी चाहिए उन्होंने दूषित डिश को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और मोल्ड यानी कि फफूंद को करीब से देखा वो एक सामान्य फफूंद थी इसलिए उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया वो फफूंद पेनिसिलियम समूह से संबंधित थी पेनीलियम लैटिन शब्द से आता है और उसका अर्थ होता है छोटा ब्रश जो छोटे पेनिसलियम के विकास के आकार का एक अच्छा वर्णन है पेनिसिलियम का रॉक पनीर और ब्रेड में पाए जाने वाले फफूंद से निकटता का संबंध है लेकिन इस विशेष फफूंद ने कुछ बहुत ही असामान्य किया था उसने डिश में रखे घातक जीवाणुओं को मार डाला था क्योंकि बैक्टीरिया मारना उनकी विशेषता थी इसलिए डॉक्टर फ्लेविंग की उस नए फफूंद में बहुत दिलचस्पी जागी उन्होंने उसका नाम पेनिसलिन रखा और उसके बारे में और अधिक जानने की तैयारी शुरू की उन्होंने उस फफूंद के के के टुकड़ों को स्वच्छ जिलेटिन बर्तनों में प्रतिरोपित किया। फिर उन्होंने पेनिसिलिन साथ विभिन्न प्रकार जीवाणुओं को डालना शुरू किया कुछ बर्तनों में बैक्टीरिया उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए लेकिन कुछ अन्य में फफूंद ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया फ्लेमिंग ने कुछ उल्लेखनीय और अनूठा पाया था उसके बाद उन्होंने विभिन्न तरल पदार्थों में फपूत को विकसित करने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि ये तरल पदार्थ कुछ जीवाणुओं को भी मार सकते थे फिर वो सचमुच बहुत उत्साहित हुए उन्होंने कुछ दिनों तक फफूंद को बढ़ने दिया और देखा कि उसमें से एक सुनहरा तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था उन्होंने इस सुनहरे द्रव को पानी में मिलाया और उस पानी ने भी कुछ प्रकार के जीवाणुओं को मार डाला उनका अगला कदम यह पता लगाना था कि क्या पेनेसिल जानवरों के नाजुक टिश्यू यानी कि उतकों को नुकसान पहुंचाए बिना या सफेद रक्त कोशिकाओं को नष्ट किए बिना उनमें मौजूद बैक्टीरिया को मार सकती थी समय समय पर उन्होंने इस सुनहरे द्रव को डिप्थीरिया निमोनिया और मेनजाइटिस से संक्रमित चूहों और खरगोशों में भी इंजेक्ट किया फिर कुछ समय के बाद वे बीमार जानवर ठीक हो गए इसका मतलब था कि सफेद रक्त कोशिकाएं और पेनिसलिन बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए आपस में मिलकर काम कर सकते थे जब वो संतुष्ट हुए कि पेनिसिन नाजुक टिश्यू यानी कि टिश्यूतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी तो उन्होंने उसे लार में मिलाया और उसे रोगियों के घावों में प्रयोग किए गए मलहमो से अधिक प्रभावशाली नहीं साबित हुई फ्लमिंग ने पेनिसलिन के साथ कई वर्षों तक प्रयोग किया लेकिन अंत में उन्होंने महसूस किया कि वो उसके साथ और आगे प्रयोग नहीं कर सकते थे उनके पास प्रयोग करने के लिए और पैसे नहीं थे उन्हें अभी भी सटीक इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुनहरे द्रव के उत्पन्न करने का कोई तरीका नहीं मिला था और पेनिसलिन लंबे समय तक संग्रहित करने के बाद अपनी शक्ति खो देती थी फ्लेमिंग को अपने लड़ाकू बैक्टीरिया को विकसित करने के लिए अन्य वैज्ञानिकों की मदद की सख्त जरूरत थी बड़ी मात्रा में पेनिसलिन का उत्पादन करने का तरीका खोजने के लिए उन्हें रसायनज्ञों की आवश्यकता थी इंसानों पर उसका परीक्षण करने के लिए उन्हें डॉक्टरों की जरूरत थी लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से किसी ने भी पेनिसलिन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई 1933 तक सल्फा नामक दवाओं का नया समूह विकसित हो चुका था और कई डॉक्टर उसका परीक्षण करने में व्यस्त थे उन्नीस तक दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों प्रोफेसर एच डब्ल्यू फ्लोरी और डॉक्टर चेन ने फ्लेमिंग के पेनिसिलिन पर कुछ शोध करने का फैसला किया उन्होंने पाया कि वो सल्फा दवाओं की तुलना में कई गुना प्रभावी थी और पेनिसिलिन ने घातक बैक्टीरिया से संक्रमित चूहों का चमत्कारी इलाज किया था जब उन्होंने सुनहरे द्रव को भूरे रंग के पाउडर में सुखाया तो उसने अपनी शक्ति बनाए रखी और तब उसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता था 1941 में डॉक्टर फ्लोरी ने मनुष्यों के रक्त प्रवाह में पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने का निर्णय लिया डॉक्टर कुछ रोगियों पर केवल बाहरी रूप से ही उसका इस्तेमाल किया था लेकिन उन्होंने कभी भी बीमारी से लड़ने के लिए आंतरिक रूप से उसका इस्तेमाल नहीं किया था डॉक्टर फ्लोरी का पहला मरीज एक पुलिसकर्मी था जो एक भयानक संक्रमण से एकदम मौत के करीब था पांच दिनों तक उसे पेनिसलिन के इंजेक्शन दिए गए इलाज के अंत में उसका तापमान सामान्य हो गया और वो उठकर रात का खाना खाते समय काफी अच्छा महसूस कर रहा था लेकिन तब और अधिक पेनिसिन उपलब्ध ही नहीं थी और नहीं अधिक बनाने के लिए पर्याप्त समय था उसके बाद पुलिसकर्मी की हालत और बिगड़ गई और अंत में उसकी मौत हो गई ये एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी थी लेकिन इससे चिकित्सा जगत ने यह जरूर सीखा की पेनिसिन एक अद्भुत संक्रमण सेनानी था उसका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना एकदम जरूरी था पेनिसिलिन का उत्पादन करना बहुत कठिन था उसकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और हजारों लोग घायल हो रहे थे इंग्लैंड अपने सभी कारखानों और जनशक्ति का उपयोग गोला बारूद और रक्षा सामग्री बनाने के लिए कर रहा था लेकिन अमेरिका अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था शायद उसके लिए अमेरिकी कारखानों का इस्तेमाल किया जा सकता था अमेरिकी वैज्ञानिकों और औद्योगिक विशेषज्ञों ने मिलकर असेंबली लाइन विधियों का उपयोग करके भारी उसका टन उत्पादन हुआ और उसे विदेशों में युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया उस की सुनहरे पदार्थ ने हजारों सैनिकों की जान बचाई उन्नीस सौ चवालीस के जून में अलेक्सांडर फ्लेमिंग और डॉक्टर फ्लोरी को पेनिसलिन की खोज और उसे विकसित करने के लिए इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नाइट की उपाधि दी गई 1945 में इन दोनों व्यक्तियों और डॉक्टर चेन को संयुक्त रूप से दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही उनको संयुक्त रूप से 30,000 डॉलर दिए गए पहले के मुकाबले अब पेनिसलिन की कीमत बहुत कम हो गई है लेकिन कीमत अभी भी बहुत अधिक है कई देशों में बहुत से लोग उसे अभी भी खरीद नहीं सकते हैं पेनिसिलिन को और भी सस्ते में बनाने की कोशिश में विज्ञान और उद्योग कड़ी मेहनत कर रहे हैं शायद एक दिन दुनिया में हर किसी के पास सर एलेग्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया ये अद्भुत बैक्टीरिया फाइटर होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके वैज्ञानिक दिमाग ने एक भाग्यशाली दुर्घटना को एक चमत्कार में बदल दिया